भगवान्जनीशाय शरण गी गच्छामि गच्छामि आसा स न स्म लोके परमी हज़ाम पर संयुक्त तमहम ब्रूमि ब्राह्मण यसा लिज अध्याय अकमी अम तो गधमुपत तमहम ब्रूमी ब्रमणम योजपुंच उ संगम तमहम उपजगा ब्रमणम ध्रमपद के अंतिम सूत्रों का दिन आ गया लंबी थी यात्रा पर बड़ी प्रीति कर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 जैसे दिया हटा लिया जाए और अंधेरा हो जाए ऐसे ही मेरा पुत्र रैवत अर्त हो गया ब्राह्मण हो गया उसने ब्रह्म को जान लिया है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी आशा यश न विजंती अस्मिन लोके परमी चाह निराशयम विसंयुक्तम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम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 साधारणतः पहली पत्नी नहीं मरती अक्सर तो ऐसा होता है कि पत्नी पति को मार के ही मरती तुमने तो देखा विधवाएं दिखाई पड़ती स्त्रियों की तो पुरुषों से ज्यादा है पांच साल ज्यादा औसत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 उसने देखे होंगे चारों तरफ विवाहित और दुखी लोग विवाहित और दुखी करीब करीब पर्यायवाची शब्द हैं विवाहित और तुमने सुखी देखा इस बात को बचाने के लिए कहानियां विवाह के ऊपर खत्म हो जाती फिर आगे नहीं जाती क्योंकि आगे जाना खतरनाक फिल्में भी बैंड बाजा रहा सहनाई बज रही और खत्म हो जाती विवाह हुआ खत्म हो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 काश ऐसे लोग अधिक हों दुनिया में तो दुनिया का रूप बदले अक्सर तो ऐसा होता है कि अपात्र भी बुद्धों के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच के ही सोचते हैं कि सब हो गए फिर वे बुद्धों को ही दोष देने लगते हैं कि आपके पास आए इतने दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं फिर वे बुद्धों पे शक करने लगते हैं कि जब इतने दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ तो मालूम होता यह बुद्ध सच्चे नहीं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 अर्थ है इस कहानी का तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं न मक्का न काबा न काशी न कैलाश तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं न जेरूसलम न गिरनार, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं फिर तुम जाओगे भी कहां कहां खोजोगे उसे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 सोवे मार्ग से लौटकर जब उन्हें लेने गए तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें भरोसा नहीं आया रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे इस बार भगवान का साथ ना था वही रास्ते भगवान साथ हो तो प्यारे हो जाते हैं वही रास्ते भगवान साथ ना हो तो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। दुनिया वही है भगवान का साथ हो तो स्वर्ग भगवान का सांस चुग जाए तो नर्क सब वही है सिर्फ भगवान के सांस से फर्क पड़ता है तुम अकेले हो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 जैसे हजारों सिद्धों ने अपनी सारी सिद्धि दी हो। चमत्कार है वो जगह। जगह ऐसी सुंदर पृथ्वी पर नहीं। इन विपरीत मंतव्यों को सुन स्वभाव था विशाखा चकित हुई फिर उसने भगवान से पूछा बंते आर्य रेबत के स्थान के विषय में पूछने पर आपके साथ गए भिक्षुओं में कोई कहता नरक जैसा